भागवत गीता सूर्य अध्याय बारहवें श्लोक तो कुछ विचार हो गया है जिसमें दैवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणियों के विभाग दिखाए जा रहा है दो भूत असरगौ लोकेशम दैवो आसुरय बचा दैवो विस्तर सा प्रोत्तः आश्रम पार्थवेश यहां से आरंभ हुआ था प्राणी सृष्टि दो प्रकार की है कुछ दैवी संपत्ति से उगता है कुछ आसुरी संपत्ति से उगता है प्रकार, दो प्रकार दो लोक दैवो आसुर है एक दैव है दूसरा आसुर है दो प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं एक दैवी संपत्ति से उक्त होते हैं प्राणी और कुछ आसुरी संपत्ति से उक्त होते हैं दैवो विस्तार सब होता है दैवी संपत्ति का तो बिस्तर सुन छब्बीस है दैवी संपत्ति दैव संपद विवक्षाया अनुबंध आया सूर्य बता दी कहा था अभयम सत्य संस्कृति से कहा गया था छब्बीस है आसुरम पार्थव में आसुरय संपत्ति के केवल छह ही बता दिया था दंभो दर्पो विमान क्रोध पार्शी च्ञानम चाभिजात सिर पार्थ संपदुर छह दुर्गुण छह बताया था ऐसे दुर्गुणा जो होते हैं तो छह का भी विस्तार वो छह दुर्गुण आने पर क्या क्या संभावना मन में कौन कौन वृत्तियां होती उनकी उनक मनोवृत्ति कैसी कैसी हो जाती है ये बताया जा रहा है आगे तेरह श्लोक के लिए अवतर है ठीक हम हमें कहते हैं तेसाम की विवेक विरोधी उन जो आसुरी जन है ना जो आसुरी संपत्ति से युक्त लोग हैं उनका जो मनोभाव होगा अभिप्राय जो होगा लक्ष्य जो होगा विवेक के विरोध ज्ञान के विरोधी होता है हो ज्ञान तो अंतर्मुखी वृत्ति में ले जाता और ये बहिर्मुखी वृत्ति वाले सूर्य संपत्ति वाले बहिमुखी प्रतिमा होते हैं तो ज्ञान के विरोधी है के विरोधी है उनके जो अभिप्राय है मनो अभिप्राय है मान्यता है ज्ञान के विरोधी है यह कहना है ये दृश्य तेसाम इस प्रकार के और भी उनके अभिप्राय है असुर संपत्ति वालों के तेसाम असुराणाम जो असुर लोग हैं माने असुर कौन है असुरसुर असुरा तो मान इंद्रियों में रमण करने वाले को असुर कहा जाता है अशुभ ने प्र में इंद्रिय आ जाते हैं इंद्रियों में जो रमण कर रहे हैं इसी में आनंदित होकर बैठे हैं अपने विषय में जानकारी नहीं है ये इंद्रियों को तृप्ति करने में बैठे हुए हैं शब्द स्पर्शरूप रसगंध इस आर्जन कर रहे हैं एक धुंधुकारी की कहानी है ना फिर बात भागवत महात्म में धुंधुकारी के पांच वैशिया ऐसे कहते हैं पांच वैशिया उसका संपर्क था उसका जिसके नाना प्रकार के चूरी करके लाता था उनको तृप्ति के लिए उन हो गई ये वेशियाई पांच इंद्रिया हैं कई शरीर जैसे एक बेशिया कई शरीर के साथ संबंध करती है इस प्रकार कई शरीर के साथ इनका संबंध हो चुका है इसके पहले भी शरीर के साथ संबंध था आगे भी शरीर के साथ ही संबंध होगा अनादि काल से एक शरीर को छोड़ देते हैं दूसरे शरीर पर चिपड़ जाती है कौन ये इंद्रिया ये वेशिया ही हैं इनके संतुष्टि के लिए विषय अर्जन करता रहता व्यक्ति तो केवल इंद्रियों के माध्यम से विषय करता हूँ वही ध्धुकार है श्रीपद भागवत ने कहा गया धुंधुकारी ऐसी है देखो दैवी लीला दो प्रकार देवताओं की लीला दैवी लीला भगवान की लीला दो प्रकार की है एक तो अधिदैव लीला है जैसा कहा ध्धुकारी आदि थे नहीं थे नहीं अध्यात्म में ध्धुकारी यही हमारे मनोवृत्ति यहाँ है इंद्रियों के साथ भ्रमण करके बैठा हो जीत उसको ध्धुकारी कहा जाता है अध्यात्म में देखना हो तो और अलिदैव में तो धुंधकारी था आत्मविर्व का पुत्र करके था इत्यादि धुंधुली का पुत्र करके प्रसिद्ध है तो दो प्रकार की लीलाएं भगवान की होती है ये जो अध्यात्म शास्त्र में अध्यात्म लीला के लेकर के चलते हैं जो भी घटना है यही घटना है बाहर नहीं देखना यही घटना है अध्यात्म में और अलिदैव लीला में जाते बाहर है राम है कृष्ण है जो कुछ है, बहुत कुछ दिखाया जाता है सब है यह अध्यात्म ले है यहां भीतर देखना है अपने भीतर क्या कमी है उसको निकालना है और उस कमी की पूर्ति करनी है सदगुण ला करके ये सब सिखाए बोलते हैं ये कहना है ईदृशा सत्य ऐसा अभिप्राय कहा इस प्रकार के उनके अभिप्राय मनोवृत्ति ऐसी होती है अंधर्मुखी वृत्ति में नहीं है वो असुरी संपत्ति वाले ऐसे होते हैं तो कहा इदम् मध्यमयालबधम इदम् प्राप्ते मनोरथम् इदम् अस्ति इदपे मेपे भविष्यति पुनर्धनम् इदम् मध्यमयालबधम इदम् प्राप्ते मनोरथम् इदम् अस्ति इदपे मेपे भविष्यति पुनरधनम् द्य मया इधम लब्धम आज मैंने इतना प्राप्त किया इतना प्राप्त किया मया मैंने अद्य मैंने आज इधम लब्धम इतना प्राप्त किया विषयों की उसमें होते हैं आज इतना विषय दूसरे से मैंने ठहरा इतना प्राप्त किया अद्य मया इधम लब्धम आज मैंने इतना प्राप्त किया इदम प्राप्त से इधम मनोरथम प्राप्त से ये मेरे मन में जो मनोरथ है विषयों की आकांक्षाएं बनी हुई है वो भी प्राप्त करूंगा भविष्य में आज तो इतना लाभ हुआ है मुझे और आगे और भी लाभ करूंगा प्राप्त करूंगा ऐसी मनोवृत्तियां होती है और इधम अस्थि इधम अपने भविष्य में पंडित इधम अस्थि अस्थि इतना मेरे पास है वर्तमान में अस्थि मान्य वर्तमान इधम अस्ति, इतना मेरे पास है संपत्ति इतनी है इधम अभी धनम पुनर्भविष्य ये जो धन है बाहर अन्य के पास में जो धन है वो मेरे हो जा रही है भविष्य में उनका भी मैं मालिक हो जाऊंगा ये भावना होती है मनोवृत्ति इनकी आज तो मैंने प्राप्त किया और भविष्य में और भी प्राप्त करूंगा जो मेरे मनोमनोरथ है जो जो मैं चाहता हूँ मन को दौड़ा रहा हूँ जहां जिन जिन विषय में वो प्राप्त करूंगा अपने पुरुषार्थ के माध्यम से और इदम इतना मेरे पास अभी है विद्वान है इतना महल है अमुख है समुख है जो भी हो और इदम अपी पुनर्धन इदम पुनर्धर्म अपी और आगे जो मेरे पास अभी धन नहीं दूसरे के हाथ में है वो धन भी भविष्य की मेरा हो जाएगा भविष्य में ऐसी आशा लगाए बैठे हैं असूरी संपदा वाले लोग कहना है यदि हमारे में ऐसे कोई दुर्गुण बैठा हो तो हटाने की कोशिश करना चाहिए तभी हम सच्चे साधक बन पाएंगे ये कहना है इदम माने क्या लेना इदम तो सर्वनाम है तो क्या किसको देता है इदम से संकेत सांकेतिक शब्द है क्या द्रव्यम। द्रव्यम से कार्य ये द्रव्य प्राप्त कर लिया ये भगवान मैंने प्राप्त कर लिया ये अमुक चीज प्राप्त कर लिया इत्यादि इधम द्रव्यम अद्य मे इधानीम इस समय में मैंने प्राप्त कर लिया माने दूसरे के अधिकार में थे मेरे अधिकार में आ गया अभी द्रव्य अद्य मन इधानी मयालब्ध मैंने प्राप्त किया इदम अन्यथ और दूसरा ही पहली बार छोड़कर अन्य विषय जो होगा प्राप्त वो भी प्राप्त करूंगा मनोरथम मनस्तुष्टिकरण करूं। मन को आनंद देने वाले जो विषय है जितने भी हैं मेरे मन को आनंद देने वाले विषय उसको भी प्राप्त करूंगा ये कहता है मन को संतोष करने वाले तुष्टिकरण इदम च और इदम च अस्थि इधमअपी इतना धन मेरे पास अभी विद्यमान है इदम अस्थि आज वर्तमान में इतना है मेरे पास हाँ। पासमी यह जो और भी है जो मेरे हाथ में नहीं है भविष्यति आगामी समय अगले वर्ष ये भी मेरे पास आ जाए मेरे हो जाएंगे अगले वर्ष तक ऐसी भावना करते हैं पुनर्धनु वो ध्वन भी मेरे पास फिर आ जाएंगे अभी इतना तो मेरे पास अभी है बाकी जो बचा कुछा है वो भी अगले साल तक मेरे पास आ जाएंगे मेरे हो जाएंगे तेरा हम धनी विख्यात हो विषय में अभी इतना धन है बाद में और भी आएंगे आने के बाद धनी विख्यात हो जाओ प्रख्यात हो जाओ लोग सब लोग कहेंगे धनी बोलेंगे धनमान कहेंगे ये भावना में कहते हुए मैंने विषय आर्जन के लिए इतनी तड़फ है इनकी कहते हैं द्रव्य मैंने कौन सी द्रव्य होगा इदम का अर्थ द्रव्य कर दिया भाषिका ने वहां तो इदम अद्य माया लव यह प्राप्त किया क्या प्राप्त किया द्रव्य द्रव्य कौन सा गो हिरण्य आदि करें गाय प्राप्त किया चाहे सोना आदि प्राप्त किया यही बताए का यहां संकेत के द्वारा गाय मैंने सोना आदि को लिया जाता है कहा अथवा विषय कोई भी हो इधम अन्यत बुद्ध प्रार्थमान विपरीत वर्तमान करते हैं इदम प्राप्त से मनोरथम तो प्राप्त हो गायी हो ईश्वर्ण चांदी जो भी प्राप्त हो गया तो आगे इधम से दूसरा से है विपरिवर्तमान अन्य, अन्य, अन्य करते हैं बुद्धि में प्रार, प्रार्थना रूप से बैठे हुए विषय है एक तो हाथ में आ गए और दूसरे बुद्धि में है यह भी प्राप्त करूंगा ऐसी भावना होती क्या बुद्ध बुद्धि में प्रार्थ प्रार्थमान विपरिवर्तन घूम रहे हैं वहां बुद्धि पे घूम रहे जो विषय अभी हाथ में नहीं आए उसको भी अगले साल तक प्राप्त करूंगा ये भावना होते कहा यथोक्त मद अभिप्राय प्रतिबंधक शत्रु न भविष्यगढ़ ये, ये जो मेरा अभिप्राय है मेरा अभिप्राय क्या है आज मेरे हाथ में यह धन मेरे को प्राप्त तो हो गया आगे और भी धन मेरे हाथ आ जाएंगे इत्यादि जो मेरी भावना है इतना तो हाथ में आई है और आगे भविष्य में एक साल तक और भी आप, सारे मेरे हाथ में करूंगा मैं धनी हो जाऊंगा ये जो मनोरथ है आप में यथोक् मद अभिप्राय मेरा जो अभिप्राय है क्यों रहा है आसुरी संपत्ति वाला मम अभिप्राय मद अभिप्राय मेरा अभिप्राय में प्रतिबंध का शत्रु न भविष्य नव नहीं प्रतिबंध शत्रु नहीं मार डालूगा जो कोई अप्रतिबंध बनेगा मार डालूंगा मैं जो विषय चाह रहा हूं उसकी प्राप्ति में जो प्रतिबंधक बनेगा उस शत्रु को मार डालूंगा कोई शत्रु नहीं होंगे मेरे मारूंगा शत्रु रहेगा ही नहीं ये भावना होती है आपकी यथोक् मद अभिप्राय मम मद अभिप्राय मेरा अभिप्राय मेरा अभिप्राय जो आसुरी संपदा वाली के अभिप्राय अभिप्राय में प्रतिबंधक कहा जो प्रतिबंधक होगा ना शत्रु रखी तो प्रतिबंधक शत्रु बनेंगे वहां विषय नहीं देंगे हो सकता है न भविष्य संभवंती होना संभव नहीं शत्रु का यहां मेरे अभिप्राय में क्यों मैंने जो प्रख्यात को मार दिया ऐसा औरों के मार डालूंगा मेरे विषय आर्जन में जो प्रतिबंधक होगा यह भावना होते जाते हैं असौमयाहत शत्रु रह ईश्वरों हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी असौ मया हत शत्रुशे चरानपी ईश्वरोम भोगी सिद्धोहम बलवां सुखी असौ शत्रुया हत वो जो प्रख्यात शत्रु है वो शत्रु अद परोक्षवाचक है वो जो शत्रु प्रख्यात है वह मेरे द्वारा मारा गया अब अभिषे आर्जन के लिए मुझे कोई विघ्न आने वाला नहीं है ये बिघ्न होना था भाग दिया मैंने असव शत्रु पाया था। वो शत्रु वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया निश्चय से अपराध अभी अन्य भी जो शत्रु छोटे मोटे उनको को मार डालूंगा असू तो विख्यात है प्रख्यात है इसलिए उसका असू करके नाम लिया वह शत्रु प्रख्यात शत्रु उसको तो मैंने मार डाला अपराण भी जो अन्य है छोटे बडे शत्रु उनको भी हनिष्य मार डालू न तो फिर मेरे जो मनोरथ है भविष्य अगले वर्ष तक सारा धन मेरे पास आ रहा उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा ये भावनावृती उठगी ईश्वरों हम मैं संसार के मालिक हूं ऐसी होती उठगी हम भोगी भोग भोगने वाला मही हूं विषय भोगने वाला मही इतना विषय मेरे पास ये भावनावृत्ति है सिद्धो हम विषय भोग के द्वारा सिद्ध हो गया हूं मैं सिद्ध पुरुष हूं भगवान के वचन से सिद्ध नहीं विषय भोग से सिद्ध बलवान सुखी मैं बलवान हूं सुखी हूं विषयों के द्वारा बलवान हूं और मैं सुखी हूं संपन्न हूं ऐसी भावना वाले होते लोग संपदा संपदाए संपदा वाले लोग एक कहा असो, असो मयाहतो शत्र अशोक बने देवत नाम मयाहतो शत्रु तुरजय शत्रु अशोम ने देवदत्त नाम वाला कोई है ना वो जो व्यक्ति प्रसिद्ध था जो बड़ा शत्रु था देवदत्त नाम का अच्छा मया होता दुर्जय शत्रु जितना मुश्किल है जिसका दुखेड़ ये तुम सके दे दुर्जय खल प्रत्येक लगा के बोला बड़े मुश्किल से जीता जाता है जिसको दुर्जय ऐसे शत्रु को मैंने मार दिया मार दिया मेरे द्वारा मार मारा गया वो शत्रु तो अब आई नहीं और बाकी छोटे मोटे जो होंगे हनी से अपराह भी होने कोई मार डालूंगा ये भाग अनिश्चित अन्यान अवर बराकान और छोटे मोटे हैं बिचारे जो बिचारे बोले जाते क्या है उसके सामने देवीदत् महान शत्रु के सामने बराकांड अपराण अभी जो छोटे मोटे बचे हुए हैं वो प्रसिद्धों को तो मार दिया बाकी जो छोटे मोटे हैं उनको भी किमी ये क्या कहना है इनको माना बहुत सरल है करी सदी किम ये करी तपस्वी बिचारे तपस्वी क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते छोटे मोटे शत्रु तो सर्वथा भी नास्तिक मतुल्य ईश्वर हमें मेरे समान कोई भी नहीं है मेरे समान कोई नहीं है मैं ये तो बलवान हूं धनवान हूं ऐसी भावना होती उसे मेरे समान कोई नहीं सर्वथा भी नास्तिक मतुल्य ईश्वर कहते मेरे समान कोई है नहीं इसलिए मैं ईश्वर हूं ऐसी मान्यता लाते हैं हम भोगी मैं भोगी हूं भोग भोगने वाला भोगी भोग वाला विषय भोग करने वाला नहीं हो सर्व प्रकार सिद्धो हम हर प्रकार से भी भोगी हों और सिद्धो अब सिद्ध भी हो सिद्ध कैसे संपन्न पुत्र पौत्र नत्र कहते मेरे पास पुत्र है बहुत सारे पुत्र हैं बहुत सारे नाती पौत्र है बहुत सारे प्रपौत्र हैं इत्यादि पुत्र पवत्र नवत्री नवत्री में होते हैं प्रपवत्र पुत्र पौत्र प्रपौत्र नवत्री इत्यादि के उ मैं संपन्न हूं मेरे कौन बिगाड़ सकता है मैं सिद्ध हूं इतने संतान हैं मैं तैयार किया है मैं सिद्ध हूं ऐसी मान्यता होती है न केवल मानुषो हम केवल एक मनुष्य मात्र हूं इतने मात्र नहीं बलवान मैं बलवान भी हूं कौन शत्रु मेरे को क्या बिगाड़ सकता है बलवान हूं और सुखी हूं सुखी का अहमे मैं ही बलवान हूं मैं ही सुखी हूं हमें वहीं हूं अन्य नहीं अन्य तो भू भू में भार आए होते बाकी जितने भी पृथ्वी आए हैं ना पृथ्वी को बोझ देने के लिए आए हुए हैं पैदा हुए हैं बाकी मई हूं ईश्वरमयी होगीमयी हो प्रसिद्धमयी हो बलवानमयी हूं सुखीमयी हूं बाकी तो पृथ्वी पे बोझ है सारे जो आए हुए हैं जितने भी है प्राणी ऐसी मान्यता होती है असुर संपत्ति वालों के यहां अभी यही ऐसी मान्यता हो तो हमें भी असुर हैं सीधी बात यही है टीका में कहते हैं तो विहिताम तो विहीन आनाम तो या परिभवे भी तत्ल्याराम तो शत्रुनाम परिभवो निश्चित हो भविष्य के कहा कहते तुमने जो विहीन कर दिया थे रहित कर दिया धरती में सारे शत्रु को मार डाला जिम्मे को मारा तुम्हे द्वारा जो तो त्यागे हुए कुछ होंगे तो या परिभव्य भी उनको तो तुमने अपने आप मार दिया या अपने अधीन कर दिया शत्रुओं को ठीक है तत्ल्य तो और अब शत्रु परिभव निश्चित हो तुम्हारे समान तब तो शत्रु जितने थे उस फिर भी तुम्हारे समान जो होंगे तुम्हारे से जो छोटे थे उसको तुमने मार दिया ठीक है शत्रु से रहित तो हो गया तुम्हारे समान जो शत्रु होंगे अभी तो होंगे ना धरती पर तो यह शंका आ जाती है तत्विम तुम्हारे के द्वारा रहित नीचे थे जितने भी थे तो या परिभवी भी तुम्हारे द्वारा त्रस्त कर दिया पीड़ित कर दिया मार दिया जो भी कर दिया होने पर भी तो तुल्य राम तुम्हारे समान जो शत्रु होंगे बराबर बल वाले होंगे शत्रु राम परिभवो निश्चित तो उनका भी उनको भी विजय कर, पा, कर पाओगे निश्चित नहीं होता क्या पता वो जीते तुम्हें यह शंका आती है तो कहता है सर्वथापि हर प्रकार से सर्वथापि मैने हर प्रकार से नास्ती मेरे समान कोई है हाँ ही नहीं सर्वथा नास्ति मत मेरे समान कोई भी नहीं है क्यों तो ईश्वर वो बोलता है ना मैं सबके मालिक हूं ऐश्वर्य अतिरिके भोग भोग सामर्थ्य इतिहास ठीक है तुम्हारे पास संपत्ति बहुत आई है सबको मार डाला संपत्ति एकत्रित कर लिया फिर भी भोग में सामर्थ्य नहीं है इंद्रिय नहीं है कैसे तुम विषय भोगोगे? विषय लाए याद रख दिया आग फूट गई रूप कैसे देखोगे कान फूट बहरा हो गया शब्द तो कैसे सुनाओगे विषय बहुत कुछ लाया है रेडियो लाया टीवी लाया देखना विजय सुनना विजय हो गया क्या करोगे शन का है भोगसा ऐश्वर्य अतिरिक्त के भी ऐश्वर्य अधिक होने पर भी तुम्हारे पास ऐश्वर्य बहुत हो गया होने पर भी कुतस्ते भोग साम, तुम्हारे भोग की शक्ति कैसे फिर उसको भोगने के सामर्थ्य कैसे शंका कोई करे तो उत्तर तो तो देता है अहम इत्यादि सब अहम संपन्न मैं संपन्न हो भोग सा हम भोग सा संपन्न हो पुत्र पवत्र ही भी, पुत्र केवल हम न मानसो हम के मानुस केवल मानुष भोग नहीं अहम बलवान सुखी मनुष्य भोग मात्र मेरे पास नहीं बलवान भी हो सुखी होगी इत्यादि का हमारा कहते कहा सिद्धत्व में तो फुटेगी सिद्ध होगा ना सिद्धो हम क्या है संपन्न हो मैं पुत्र से पौत्र से नप, नप्त्री आदि से संपन्न हो सारे मानो से संपन्न हो यह बुद्धि होती है बलवान माने वजस्वी ओजस् hmm. प्राण वाला जो है ना वजस् धातु है बल और प्राण प्राण प्राण लेने का अर्थ होता है बलवान वजस्वी बलवान वज़श्व वही अर्थ होता है सुखी रोग रहित बलवान सुखी माने रोगी बक्ति कभी सुखी नहीं होता मैं रोग रहित हूं इसलिए विषय बहुत समर्थ सामर्थ्य है मेरे पे रोग सुखी का रोग रहता रोग रह तो मैं रोग नहीं मेरे पास ऐसी भावना होती होती विद्या वृत्त धनादि अभिजमेर तुल्यो मत तुल्यो नास्ती देखो विद्वान को देखो विद्या से मेरे समान कोई नहीं है और वृत्त आचरण को देखो तो मेरे समान कोई नहीं ऐसी भावना होती है मैं ही आचरवान हूं आचरण वाला हूं मैं विद्या विद्वान हूं विद्या वृत्त बने आचरण और धनादि धन जितने धन मेरे पास है किसी पास नहीं इस इसके द्वारा और अभिजन बने कुलीन मैं कुलीन हूं अभिजन इस सब के द्वारा मत तुल्य नारों को देखते तो मेरे समान कोई है ना ना विद्या से मेरे समान कोई मिलेंगे ना, वृत्त बने आचरण से मेरे सामान कोई होंगे धन से मेरे सामान कोई होंगे न तो अभिजन मन कुलीन मैं सतकुल का हूं अच्छे कुल के व्यक्ति मेरे समान कोई नहीं ऐसी भावनावती होगी आश्चर्य संपत्ति वालों के कहना है विद्या वृत्त धनाभिजन अभिजन माने कुल पूर्वज विद्या है धन है और वृत्त वाले आचरण है और अभिजन में कुल इसे मत तुल्य नास्ती मेरे समान कोई है ही नहीं मेरे विद्वान सबसे बड़ा विद्वान मैं हूं सबसे बड़ा आचरण आचारवा मैं हूं आचरण वाला मई हूं और सबसे बड़ी धनी धनीमयी हो सबसे बड़ा बड़ कुलेन्मय ऐसी भावना होती है इनकी असुर संपदा संपदा वालों की कहा आढ़्य इत्यादि शब्द है आढ़्यो आढ़्योजनमस् को सदृशोपया ये दास्या ज्ञान विमोिता आढ़्यो भी जनवान क्वस्ति सदृशो माया बोजिष्येजान विमोिता आढ़्य धन्यु मैं पुत्रादि से धन्यु पुत्रपौत्र नपरी आदि से धन्यु और लक्ष्मी आदि से धन्यु पृथ्वी आदि से धन्यु हर प्रकार से धन्यु आढ़्य मैं धनी हो अभी जनवान मैं कुलीन हूँ मेरे पूर्वज अच्छे अच्छे आचरण वाले निकले सात पीढ़ियों से मैं कुलीन अच्छे विद्वान में आया हुआ हूँ हमारे कुल में सारे विद्वान लोग भवे हैं मैं कुल आज्ञा मैं धनी हूँ हर प्रकार से धनी हूँ हर प्रकार से विद्वान हूँ और कौंडोस्त सदृशो मया मेरे समान कौन है यार पृथ्वी में यह भावना उनकी होती है मेरे समान कौन है और तो धन मेरे पास बहुत आढ़्य हूं मैं अधिक आड्य बोलते हैं और अभिजनवान सात कुल माने पीढ़ी से हमारे कुल में बड़े बड़े विद्वान बिद्ध्वान विद्वान होते आए हमारे कुल इतना अच्छा कुल है और मेरे समान और कौन है मया सदृश अन्य को अस्थित मेरे समान और कौन है यहाँ इस पृथ्वी में यक्ष यज्ञ करूंगा ऐसी भावना रखते हैं यज्ञ करूंगा केवल नाम मात्र के चंदा लेने के यज्ञ है ये चंदा वाले जो चंदा करके एक एक कर नाम क्या होता है वो फल नहीं मिलेगा एक एक मारे यही की संपत्ति जा रहे हो सारा आदमी मिलते हैं यहां इतना हम खर्च करें तो इतना हमारे लिए फायदा होगा यहीं पर ऐसे दिखता है चार लाख रुपए लगाएंगे तो बीस लाख मिल जाएगा तभी कहते हैं चंदा वाले एक एक जितने होते हैं तो अपने स्वयं अपना धन करे खर्चा नाम मात्र का करता हूं बोलता है यक्षय धातु का रूप है मैं यज्ञ करूंगा यज्ञ करूंगा दाशिया में देता हूं किसको देता हूं मान नाचने वाली को देता ना, नाचने वाले आदि साधु ब्राह्मण को नहीं देना जो नाचगान करने वाले होते हैं उनको देता हूं दे, दूंगा ऐसा मानता है मोदी हर से हर्ष दूंगा उनको देकर के मुझे हर्ष धातु है स्थिति अज्ञान विमोहिताक इस प्रकार से जो पूर्वोक्त बातें बताई गई है अज्ञान से मोहित हुए लोग ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं अज्ञान से मोहित हैं यह स्थिति है, है। माने पूरे शरीर भाव में झगड़े हुए हैं यह अज्ञान ऐसे ऐसे बोलते हैं कहा भाषा में आध्य आज्ञा माने धन है ना हाँ। धन के द्वारा मैं आज्ञा हूं बहुत धन है मेरे पास धन दन, बहुत धन है धनी हूँ धन है ना आज्ञा धनी द्वारा अभिजन ना अभिजनवान अभिजन के द्वारा भी आज्ञा हूं अभिजन वाला हूं अभिजन माने सप्त पुरुष हम स्रोत्रियवादी संपन्न हो गई है सात पुरुष हमारी सात से सब श्रोत्रिय रहे सब वेदपाठी रहे हमारे कुल में वेदपाठी वाले रहे श्रोत्रिय रहे ऐसे कुल में पैदा हुआ ऐसे मान्यता रहते जानता कुछ भी नहीं है वहां बूढ़ है, भावरा ऐसे बनाता है मारे कलियुग के बारे में तुलसीदास से लिखा पंडित सो ही जो गाल फुलावा जो बड़बड़ बड़बड़ वो बड़ कर देता हो पंडित कहलाता है कलियुग में ज्यादा बोलता हो झूठ सूझ सूझ बूढ़ जैसे भी करके बोलता रहता हो उसको पंडित कहते हो कलियुग की बात है वो पंडित पंडितेश्वरी जो गाल फुलावा ऐसा है वैसे ही है आध्या बने धन है ना आड्प धन के द्वारा जन है ना जन के द्वारा भी आड्प तो हमारे ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए सात पीढ़ी से सबके सब स्रोत्रिय सब हैं स्रोत्रिय छंदो दीते सूत्र स्रोत्रियों में दीते ऐसा सूत्र है वेद को पढ़ता है ऐसा अर्थ में एक घन प्रत्यय लगा दिया जाता है गाँव को यह हो जाता है और जो छंदसा उसका स्रोत्र आदेश कर दिया जाता है व्याकरण में श्रोत्र है स्त्रोत्रियम छोधित लघों में तो वेद को पड़ता है ऐसे अर्थ में स्रोत्रीय शब्द तैयार होता है निपातन से तैयार होता है गण प्रत्यय लगाकर बनता है छंदस शब्द के साथ में स्त्रोत्र आदेश कर देगा उधर प्रत्यय गण कर देगा गांव को यह हो जाता है आए नहीं, नहीं, नहीं तो फटकर प्रत्यय जिनाब लग जाएगा श्रोत बनता है ऐसा करके पड़ा जाता हमारे कुल में सात पीढ़ी से अभी तक सबके सब स्रोत्र सब वेद पाठ ही रहे वेद पढ़ने वाले रहे वेद के अर्थ जानने वाले रहे इसलिए मैं अभिजानवार वाला हूं कुलीन हूं ऐसा मान्यता होती है उनके कहा सप्तपुरुष तो हम स्रोत संपन्न सात पुरुष सात पुरुष से लेकर यहां मेरे तक ऐसा सबके स्रोत्री सब है मैं भी स्रोत हूँ ये भावना होती है वेद को जानता हूं जानता कुछ नहीं वेद नाम सुना भी नहीं उसने ऐसी मान्यता आती है अभिमान बेना भी नामम और तुल्य चाहे वो हमारे कुल के आधार पर भी देखा जाए तो मेरे समान कोई नहीं है हमारे कुल सात पीढ़ी से लगातार वेद पढ़ने वाले निकले हैं क्षोत्रिय लोग निकले और धन देखो तो हमारे यहाँ इतने धनी मैं इतना धनी हूँ ना धन के द्वारा मेरे समान है ना शास्त्र के माध्यम से वेद के द्वारा मेरे समान है मेरे समान कोई व्यक्ति नहीं है ये भावना उनकी बनी रहती है न तुल्य मतुल्योस्ती मत कैसे रहेगा कोई भी मेरे समान हो कौन न्योस्थी सदृश तुल्य मेरे समान तुल्य कौन मेरे बराबर कौन है इस धरती पर कोई भी तो नहीं न धन से तुल्य समान है न अपने अभिजानों के द्वारा समान है न पुत्र पौत्र आदि के देखो तो मेरे पुत्र से संपन्न हो पौत्र से संपन्न हो नवत्र से संपन्न हो सबसे हूं इतना किसके पास है हर तरह से मैं संपन्न ऐसी मान्यता होती है कहा चिंता और भी एक यागेना अन्यान अन्य अभिभ्यामी यज्ञ के माध्यम से भी मैं अन्य को नीचे करूंगा अन्य जो याग्ञ नहीं कर पाए ऐसे ऐसे यज्ञ करूंगा कि करता नहीं करूंगा करके भविष्य के लिए खाते में डालता है एक लकार का प्रयोग है ये अक्षय यह जिस आता है उसमें अक्षय बनेगा तो भाई यज्ञ ये, करूंगा ऐसे बोलता है कि करता नहीं वो यज्ञ के द्वारा भी सबको दबाऊंगा इतना बड़ा यज्ञ कोई कर ही नहीं पाएगा ऐसे बोलता रहता है ये का अर्थ करते हैं ये आगे ना आपी ये आपी अभी यज्ञ के द्वारा अभी अन्य अभिभवश्य में अन्य को मैं तिरस्कृत करूंगा नीचे करूंगा इतने बड़े बड़े यज्ञ करूंगा ऐसे बोलता है ना आदमी में देता हूं दूंगा खूब बांटूंगा धन बांटूंगा किस नदी जो ना आती है आदि को मैंने साधु संत ब्राह्मणों को नहीं जो ना नाचने वाले होते हैं उनको की बजाने वाले जो आते हैं मजारी लोग उनको बांटूंगा धन खूब दे तो, दूंगा दूंगा कहता है से मुझे हर्षिदात हुआ है बोधि से मैं हर्षिद रहूंगा इतना करके हर समझी से प्राप्त से में हर्ष प्राप्त तो करूंगा ये नटाजी को देकर मुझे आनंद आएगा मैंने अपात्र में दान देकर मेरे को आनंद आएगा ऐसा प्राप्त एवं अज्ञान विमोहिता, अज्ञान के द्वारा विशेष रूप से मोहित है ये और आधेरे में हुए हैं अमावास्य गरात्रि के समान आदर में डूबे हुए हैं ऐसे लोग अज्ञान विमोचिता कहा विविधम अविवेक भावम आपना नाना प्रकार के अज्ञान भाव को प्राप्त हुए लोग कहते हैं इस तरह क्या है होते हैं आसूरी संपदा वाले लोग ऐसे होते हैं कहा ठीक में होंगे पुरुष तथा भी याददाना भम तत्फा कथित अधिको भविष्य इतिहास ठीक है तो आद्य हो धन से तुम्हारे समान कोई नहीं है अथवा अभिजन के द्वारा भी कोई नहीं है तुम्हारे समान ठीक है होने पर और के द्वारा हो सकता है याग दान के आदि के द्वारा तुम्हारे उससे बड़े कोई हो सकता है तो तुम नीचे हो जाओगे उनसे तुम तिरस्कृत हो जाओगे यह शंका कोई उठा है यागदान आदि के द्वारा कोई ज्यादा याग करे ज्यादा दान करे तो शंका यह तथापि फिर भी तथापि लाना आज्ञा हो ठीक है दरबान तो हो तुम्हारे समान कोई नहीं अभिजन वाले भी तो हो सात पीढ़ी से तुम्हारे ब्रह्मदत्ता लोग हुए हैं वहीं पर भी यादर वाला अभियान यान और दान दो के द्वारा यज्ञ के माध्यम से और दान के माध्यम से तक फल है तत्फल तो याद और दान के फल के माध्यम से स्वर्ग जो बड़े बड़े लोग प्राप्त होना है उसके माध्यम से कक्षित अधिकों भविष्य तुम्हारे से बड़ा हो जाएगा कोई शंका करी तो कहता चिंच करके के पास में और कहा किंचे मैं ऐसे एक एक करूंगा मेरे समान कोई एक एक कर ही नहीं सकता एक क्षेय यागे ना भी अन्य अभी भविष्यमी बोलता है यज्ञ के द्वारा भी मैं अन्य को नीचे करूंगा मेरे समान एक कोई कर ही नहीं पाएगा मेरे समान कोई हो नहीं पाएगा यही है दास्यामी नटादि कोई इत्यादि ठीक है न तो तेसाम यशो अभिप्राय साधियान इनके जो साधु नहीं है साधु तर् नहीं है इनके अभिप्राय अच्छी नहीं है अभिप्राय अच्छा नहीं इनका माने असुराराम जो असुर लोग आए इनका जो अभिप्राय है मन के जो मनोवृत्ति है साधियान ये यशुल प्रत्ये लगा साधु शब्द से ये सुन लगा के साधियान बना दिया अच्छा नहीं है ये मनो अभिप्राय अच्छा नहीं है कहते हैं साधु शब्द से ही शुद्ध करेंगे उकार का लोक हो जाएगा तेह सूत्र से लोक हो जाएगा त्री लोक होता है स्थान ये तीन प्रत्ये पर आजादी प्रत्ये पर रहते ट्री का लोक होगा बोलता है ट्रीलोप करने का उकार लोग होगा साधु यान बनेगा सुप है साधु यान साधु तर नहीं है माना अच्छा नहीं है इनके ठीक है मैं आगे बोलते हैं उक्त प्रकार विपरेण कृत्य कृत्य विवेक विकलताम कृत्याकृत विवेक विकलताम क्यों से आरंभ करें जिस प्रकार से विपरीत बुद्धि इनकी हो चुकी है जो जो मनोभाव इनका बना हुआ है प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना बुद्रा सुरा न शौचम न चाचारू न यहां से आरंभ करके आज भी जनमानस में पुण्योस्थी सदृशों मा एक से दास मोदी से टीका यहां तक जो कहा गया था तो उक्त प्रकार वन यही प्रकार है प्रवृति जनवृत्ति जनान विदुरासुरा से आरंभ हुआ है प्रकार और यहां तक जो कहा गया इस प्रकार के द्वारा प्रकार से विपरीत भावना से कृत्याकृत्य क्रत्य विवेक कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है ये विवेक है नहीं विवेक से रहित है विकल्प न रहित कर्तव्य कर्तव्य जो विवेक होना चाहिए यह कर्तव्य हमारा ये नहीं यह होने की शक्ति चाहिए वो नहीं जिनके पास कृत्य अकृत्य कृत्य और अकृत्य दो तो प्रकार के वस्तु होते हैं कृत्य वाले कार्य कर्तव्य अकृत्य माने अकार्य कर्तव्य दोनों के विवेक रहे पृथक करने की शक्ति नहीं जिनके पास विवेचना करने की शक्ति नहीं उनसे रहित तो वाले जितने आशुरी संपदा वाले किम से आने के क्या होगा आगे गति क्या होगी आगे क्या होगा नरक यात्रा भोगनी पड़ेगी और क्या गति होगी उत्तर देना है आगे नरक यातना तो ये बोल हैं अनेक चित्त अनेकचितिभ्रांता मोहजा काम भोगेश नरकेशुकचिभ्रांता मोहजा सत्ता काम भोग आगे उनकी जो गति है वो दिखाते हैं प्रवृत्ति में जनवृत्ति में तो लेकर के यहाँ तक आद्रो को निवृति सदृशो मया अक्षय दोधी से जो बताई गई प्रक्रिया बताई हुई है आश्री संपदा वाले जो लोग होते हैं उनके बताई गई उनके ने कहते हैं आगे नरक होने में जाना पड़ेगा नर्की होने में उनका जन्म होगा ये बोलना चाहते हैं अनेक चित्व अनेक प्रकार के विषयों से चित्त में भ्रांति हो रखी जिसकी भ्रांति होने पर कुछ को कुछ समझता है राजू को सर्वसमता है उसको सारा विषय दिख रहा है परमात्मा नाम नहीं दिखता कर्तव्य नहीं दिखता केवल अकर्तव्य दिखता उसको क्यों नेत्र में चश्म बदला हुआ है लाल रंग का पहन दिया सब लाल हो रहा है सारा जैसा रंग वाला चश्मा धारण करता है व्यक्ति वैसे दृष्टि वैसे हो जाती है तो उसने अपने मनोरूपी चम ऐसा धारण कर लिया है विषय रूपी चश्मा पहना हुआ है अनेक प्रकार विशेष रूप से भ्रांत है मोहित हो तो रखे हैं जो लोग विषय शक्ति इतनी प्रबल हो रखी है जो लोग मोह जाल मोह रूपी जो जाल है शरीर में अहम बुद्धि मोहि जो जाल है जाल फंसाने का काम करते हैं जैसे मछली फसाने वाले जाल धागा का जाल बनाते हैं। इस प्रकार मोहरूपी जाल में फंसा हुआ तो होता है मैं विषय चाहिए जब शरीर बुद्धि में और ठोस रूप से आता है तो विषय के बिना नहीं रह सकता अनेक चित्त अनेक प्रकार से चित्तों में भ्रांति हो रखी जिन लोगों की ऐसे लोगों को चित्त पर भ्रांता कहा ऐसे लोग मोहजाल असमावृता मोहरूपी जाल में सम्यक आवृत है आच्छादित है जाल में फंसे हुए हैं शरीर रूपी जाल में फंसे हुए जो लोग होते हैं देहात् पकुटी में बैठे हुए जो लोग प्रसक्ता काम भोगे काम रूपी जो विषय रूपी भोग हैं उन्हें भी प्रसक्त है प्रेरित है विषय रूप भोग में ही तत्परता है विषय भोगने में तत्परता है अभी किंतु तो आगे क्या होगा अशुच नरक है नरक का भी विश्लेषण लगा देते नरक भी कुछ नरक ऐसे बहुत विशेष नरक होते हैं जैसे बैतरणी आदि नरक है रौरवादि नरक है विशेष नरक में आते हैं विशेष यात्रा बहुत नहीं पड़ती वहां तो ऐसे नरक में गिर जाते हैं मरने के बाद स्थिति है यह कहना है भाषण अनेक चित्त चित भ्रांता कहते हैं अनेक प्रकार अनेक चित्त विविधम भ्रांता कहते अनेक प्रकार चित्त अनेक प्रकार हो चुके पूर्व की बातों में ये कर रहा वो कर रहा वो कर रहा सारे विषय संबंधी इसके द्वारा अनेक प्रकार के चित्त में विविध प्रकार की भ्रांति होगी नाना प्रकार की भ्रांति हो रखी है उस भ्रांति से उक्तों से अनेक चित्त विभ्रांत कहा जाए अनेक है उक्त प्रकार ही बन गया अनेक ही चित्त चित्त विभिन्न भ्रांतियां अनेक प्रकार की चित्त बन चुकी है उनकी एक प्रकार की चित्त नहीं है कई विषय चाहिए कई प्रकार की चित्त बनी हुई है अलग अलग हो रखी है विभिदम भ्रांत अधारणा प्रकार से जो है अनेक चित्त विभ्रांत उसे कहा गया अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता दूसरे विशेषण का है मोहरूपी जाल में सम्यक प्रकार से आवृत है आच्छादित है मोहरूपी जाल में फंसे हुए हैं मोह माने अविवेक मोह का शब्द का अज्ञान अपना स्वरूप का अज्ञान नहीं है अपने शुद्ध बुद्ध बुप्त आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है शरीर में आत्मबुद्धि करके बैठे हैं मोह माने मोहब मोहजाल समाप्रता मोहमय अभिपे का अज्ञानम जो अज्ञान किसका अज्ञान स्वयं का अज्ञान यही है मोहजाल अभियोग तदेव जालम आमरात्मक यही अपने को अच्छा दग, अच्छा दग है अपने को ढक देता है अपने को जान नहीं पाता इसलिए उसको जाल कहा गया जाल के समान है ये कौन अज्ञान अपना अज्ञान अपने को ढक देता है सूर्य में आश्रित जो बादल होगा सूर्य को ढकता है इसी प्रकार यहां भी आत्मा में आश्रित है और आत्मा भी ढक देता है मोहर माना अभिवेक अज्ञान को हा मोह तदेव जाल में जाल तो नहीं जाल जैसा है जैसे जाल मत्स्य को आवृत करते ढक देता है इस प्रकार यह भी ऐसा ही है शरीर में आत्मबुद्धि हो रखी है यही है जाल में आवरात्मक तो आप तेरा समावृता मोहर भी जाल से सम्यक प्रकार से आप बिताइए सकता है काम किसी कहा का तत्तरी पर उसी में आ सकती है इनके विषयों विषय भोग में ही काम माने विषय काम में ये शब्द पांचों को तो आर्जन करना और क्या करना है और पहले भी करता रहा आगे भी करेगा क्या करना है इसने यही है बस यही काम करता रहता है जितने विषय आर्जन करता है भोगने भोग तो पांच ही प्रकार से होगा या सुनने के लिए एकत्रित देखने के लिए छूने के लिए या चखने के लिए या सूंघने के लिए यही तो होगा यही काम करता रहता यही होते हैं सारे भोग पांचवें ही निष्कर्ष रूप में पाए जाते हैं इसे पांच विषय कहते हैं समाप्त प्रसक्ता काम वो विषय शिका तत्व प्रसक्ता का उसी में विषयों में भी आसक्ति वाले हैं मैं कौन हूं क्या हूं इधर ध्यान ही नहीं उनके मोहरू की अज्ञान में जाल में फंसे हुए हैं अज्ञान से अपने को आवृत कर रखे हैं तत्रासन का विषयों में आसक्ति होते हुँ, रखते हुए कहा तेरा उपचित कल्पा उसके द्वारा पाप बढ़ गया क्या हो गया विषय आसक्ति करते करते करते प्रकार के पाप बढ़ा हुआ है कल्पना से पाप पाप बढ़ जाने से क्या होगा पतंगी नरके सुच कहा कौन असूचि नरक नरक का भी विश्व असूचि लगा क्या लग नरके, लगा असूचऊ नरक है विशेषण अपवित्र नरक कहते वहतरण आदि बोलते हैं वहतरण आदि जो नदी है उसमें पड़ जाते हैं ये कहना है कामा कामाम विषया प्रसन्नता काम हो किस कहा ना काम मान्य विषय काम में जो मे कामा विषया जिसकी इच्छा होती है देने की इच्छा प्राप्ति की इच्छा होती है यह पांच विषयों की होती है शब्दादी विषय यही होते हैं काम मन विषय कामा विषया केसा भोग उनके जो विषयों का भोग में शब्द स्थल रूप रस का जो भोग रहे भोग में तत्प्रयुक्तेशु भोगेशु का आ विषय जन्य भोग में जो प्रेरित होने के कारण तत्प्रयुक्त जन विषय के द्वारा प्रेरित भोग होगा उसमें काम भोगेशु प्रसक्ता उसमें आसक्ति वाले जो पतनती नर जो सु है आगे जाकर अशुचि अपवित्र नगर मान बैतरणी आदि अपवित्र नरक है वह गिर है। है। जाते हैं तेषा भी केशांचित वैदिके कर्मी यागदानादो प्रवृत्ति प्रतिपत्तिर अयुक्तम बैतरण्यादो पथनम ये चेत तत्र शंका आजाती है महाराज जो जो विषय भोगी हैं असुरी संपदाई वाले हैं संपदा वाले लोग हैं तेसा भी केशांचित कुछ लोग तो ऐसे भी निकलेंगे ना उनके भी कैसांचित वैदिक कर्म वैदिक कर्म शास्त्रीय कर्म जो यागदान आदि है उनमें प्रवृत्ति प्रवृत्ति मैंने उसकी प्रवृत्ति हो सकती है ना उनके भी तो शास्त्रीय यागदान आदि कर सकते हैं उसके द्वारा फिर आज में कैसे गिरेंगे वो वो तो स्वर्गा के भागीदार होंगे इस सबका है तो नेशम अभी जो आसूरी संप्रदाय नाम जो संप्रदाय वाले लोग हैं उनमें भी कैशांत सब तो नहीं कुछ लोग कुछ लोगों का वैदिक कर्म यागदान हो तो प्रवृत्ति प्रतिपत्ति है वैदिक कर्म जो यागदान आदि है शास्त्रीय कर्म है उनकी प्रवृत्ति के प्रतिपत्ति होने से आयुक्तम वैतरण तो पत्र सबके सबको वैतरण में जाना तो ठीक नहीं है कहना पतंती नरक रगे सुझाव बोल देना ठीक नहीं ये शंका है तो उत्तर देते हैं आत्मगात अरे बाबा कहा वैदिक याग्ञ होगी या प्रवृत्ति होगी संभव ही नहीं है आत्मसंबाविता स्तब्धा धनमादम अरण्यन्तुता मैं जानते नामेज्ञास्ते तम्भेना विदिपुरबकम् आत्मसंबाविता स्तब्धा धनमानमरण्यन्तुता मैं जानते नामेज्ञास्ते तम्भेना विदिपुरबकम् आत्मसंभाविता आत्मा हमारे कैसा अपने कोई सर्वगुण संपन्न मानने वाले को आत्मसंभाविता बोलते हैं मैं सब कुछ हूं ये भावना वाले होते हैं आत्मसंभाव अपनी प्रशंसक अपना प्रशंसक अपनी प्रशंसा करता हो कोई तो आत्मसंभावित व्यक्ति को कहलाता है अपने प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए यदि हमारे में ऐसा कुछ गुण हो तो दूसरी प्रशंसा करें करेंगे स्वयं करता हो उसमें घायल नहीं वास्तव में कुछ गुण होता तो अपने प्रशंसा करने की जरूरत दूसरे लोग कर देते दूसरे लोग करते हैं, स्वयं का कहा है कुछ लोग अपने प्रशंसा के लिए कुछ लोगों को तैयार किया होता है महीनावरी देते हैं हर महीना उनको कुछ देना है मेरी प्रशंसा करो ऐसे भी है आज समाज में क्योंकि ऐसी है बहुत आसुरी संपदा से घेरे हुए लोग होते आत्मसंभावित करने वाले आदि ये कहना चाहते हैं आत्मसंभाविता अपने प्रशंसक स्तब्धा किसी को झुगना ही स्तब्ध है जैसे काष्ट होता है तो झुगड़ा नहीं जानता सीधा पड़ा रहता है इस प्रकार के तब्द हैं तो महापुरुष आदि आए झुगड़ा उनसे प्रश्न करना नहीं कुछ पूछना नहीं तब्द हैं काष्ट का समान है दो धन मान अनुता धन मान मद ये तीन से संबंधित होके बैठे फूल करके बैठे हुए हैं मेरे समान धनी कोई नहीं मेरे समान सम्मानी व्यक्ति कोई नहीं ऐसा और मद कमंडा है उनके पास ऐसा मेरे पास पुत्र है पौत्र है बहुत कुछ है ये जानते एजेंते नाम एकजंते ये, ये लोग नाम रूप एक करते हैं फिर पर्चा छपाते हैं एक करते हैं नाम नाम केवल ओ अमुक एक, एक कर रहा है पता लगता है छपा पत्र पत्ता देखो एक, एक एक को कुछ नहीं करेंगे नाभ एक नाव एक नाम एक ही ये जानते हैं नाभ एक एक करते हैं मानी परमार्थ के लिए नहीं है नाम के लिए इसी लोगों के नाम के लिए दम्भे राम को भी दम्भपूर्वक ऐसा है दम्भपूर्वक एक करते हैं दम्भे राम अविधिपूर्वक नहीं जानते हैं विधिपूर्वक नहीं करते शास्त्र में जैसा कहा उस ढंग से क्या नहीं करेंगे अभिधि पूर्व जैसे तैसे मनवाना करते हैं कहा आत्मसंभाविता में सर्व सर्वगुण विशिष्टया आत्मना संभाविता तो सर्वगुण से संपन्न तो मैं हूं ऐसी भावना रखने वाले को आत्मसंभाविता बोला जाता है सारे गुणों से संपन्न मैं हूं ऐसी मान्यता होती है किसी किसी तो सर्वगुण विशिष्टता आत्माएव संभावित अपने द्वारा ही संभावित है दूसरे कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता अपने प्रशंसा करते सर्वगुण विशिष्ट में ही हों संपन्न व्यक्ति मैं हो ऐसा मान बोलता है आत्म संभाविता न साधु भी सत्पुरुष द्वारा सम्मानित नहीं होता वो संभावित नहीं होता सत्पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते साधु बने सत्पुरुष अपने स्वयं ही प्रशंसा करता रहता है न साधु की कहा साधु के द्वारा प्रसंगित नहीं हो व्यक्ति कोई गुण है नहीं उसमें दोषी दोष है स्तब्धा अप्रणत सभा झुकना नहीं जानते लोग आश्रय संपदा वाले झुकड़ा नहीं जानते हैं। और झुके महापुरुष के पास जाकर के झुके बिना ज्ञान प्राप्त तो होगा नहीं उपदेश नहीं करेंगे वो किंतु स्तब्ध होते काष्ट के होते काष्टवत होते हैं अप्रणतात्मा ने झुकना नहीं ऐसे होते हैं धनबान मदान धन मान से और मध से संबंधित है घमंड प्रचुर घमंड लेके बैठे हैं धन निमित्तो मान धन निमित्त मान अपने को सम्मानित मानता है मेरे पास इतना धन है मेरे समान कौन है मधस् और मध घमंड जो पड़ा हुआ है इनसे। से ताभ्याम धनबाद मद, मदाभ्याम का उन दोनों से अन्वित है संबंधित है धन और मान जो धन दान, का मान और मध से संबंधित है एजनते नाम एक एक का नाम मात्र के एक के द्वारा एजन करते हैं नाम मात्र ही कहां ना अब दम्ब है उसके पास मेरे पास ये है सो है ऐसा दम्बा धर्म ध्वजित है मतलब तो दिखाने के लिए क्या करते हैं यही दिखाना है कहा धर्म को छिपाना चाहिए दिखाना नहीं छिपाना चाहिए पाप को दिखाना चाहिए कर सको तो वो दिखाओ पंपलेट उठकर छापो मैंने ऐसी गलती की करके ये कर सको तो वो है उसे कुछ कटेगा पाप धर्म को दिखाना धर्म ध्वजी कहते हूं धर्म के धोया बनाना चिन्ह बना के चलना ये जंदे नाम अभिधि पूर्व कहा है दम भेद ना अभिधि पूर्वक है ना विधि पूर्व नहीं बेहद अंगा अंगा इति कहते बिता रहे थे कहते शास्त्र भेद भी नहीं उसका अंगा के ज्ञान भी ये कहते किस प्रकार का आगे पीछे कैसा करना चाहिए वो भी नहीं पहले आरती करेंगे उस पर चंद लगाएंगे इतना भी हो सकता है इनके क्या भोग पहले कर देंगे बाद में स्नान कराएंगे कुछ भी कर सकते हैं तब देना दिखाने के लिए क्या करते हैं ये कहाना है ठीक है कहते हैं आसुरी आसुरीम संपदम अभिजातेर अधर्म जातम संचयते प्रवृत्तिर भी वैदिके वर्तमने नैवे पुण्यम कम कहते देखो आसुरी संपद अभी जाते जो आसुरी संपत्ति में जो पैदा हुए लोग हैं आसुरी संपत्ति में वो संस्कार लेके आए हैं आसुरी संपत्ति के संस्कार को लेके आए हुए लोग अधर्मो जातों को समझिये थे उनके द्वारा अधर्म पर को भी संचय किया जाता है धर्म का संचय नहीं अधर्म समुदाय को संचय किया जाता है एकत्रित किया जाता है प्रवृत्ति भी वैदिक पंथ बने कभी कभी शास्त्रीय मार्ग में चल भी आते हो दिखाने के लिए किसके लिए लोक में दिखावा के लिए प्रवृत्ति भी वैदिक वर्तमानी वर्तमान वर्तमान मार्ग शास्त्रीय मार्ग कभी कभी प्रवृत्ति होने पर भी नैवे पुण्य उनको पुण्य नहीं मिलने वाला क्यों दरब हुई है दिखाने के लिए है अमुक महाराज पद यात्रा कर रहे हैं लोह पद यात्रा करने के लिए कोई बैनर लगाने की टांगने की जरूरत है क्या पद यात्रा कर रहे हैं वहां भी दिखाना है स्थिति है आज तो कभी कभी शास्त्रीय मार्ग प्रवृत्त होने पर भी नैव पुण्यम ये उत्तम पुण्य नहीं मिलता उनको धर्म नहीं मिलेगा ये कहा ब्रह्मज्ञानात पुनर् आसुरात दूरादेव बुद्ध भी जनते जब पुण्य भी नहीं मिलेगा तो ब्रह्मज्ञान से कहां ब्रह्मज्ञान ब्रह्म कहां से मिल पाएगा उनको पुण्य के द्वारा ही जब अंतकर शुद्धि हो तभी ब्रह्मज्ञान होने की संभावना है जो पुण्य ही नहीं हो पाया उनके जीवन में कहते हैं ब्रह्म ज्ञान आसुरात दूरादेव बुद्धि जनते हैं तो ब्रह्म से क्या होगा पुनर् आसुरात आसुराहा ऐसा है ब्रह्मज्ञान से आसुर लोग जितने भी है ना दुरादेव उद्वीर जानते हो तो दूर से ही उद्वेक को प्राप्त करते हैं उधर जाना ही नहीं चाहते विक्षेप हो जाता उनको उधर ब्रह्मज्ञान सुनने पर उधर नहीं जाते जब पुण्य कर्म भी दिखाने के लिए कभी के लिए करते हैं तो ब्रह्मज्ञान के द्रुप हो जाएंगे वहां तो पुण्य पाप से रही तो है नहीं दूरादेव अब दूर से तो उद्वेक को प्राप्त करते हैं इसलिए कहते हैं आह अहंकार इत्यादि सबसे बोलते हैं अहंकार अहंकार देह में अहंकार भी बैठे हुए हैं अहंकार बलम शारीरिक बल इसमें पड़े हुए हैं मैं इतना बलवान हो दर्पम दर्प मारे दूसरे को पीचा करना अपने को बड़ा बनाना यह दर्प कामम कामना लिए नाना प्रकार की, की इच्छा क्रोधम चा और क्रोध हमेशा क्रोध है गाली तरह से और कोई काम नहीं करता समझता इसमें आश्रित हुए जो लोग हैं अहंकार में आश्रित हैं बल में अपने शारीरिक बल में आश्रित है दर्प में आश्रित है घमंड में काम में, इच्छा में आश्रित है क्रोध में आश्रित है जो लोग आश्र संपदा वाले माम आत्मा पर मैं उसके यहां भी मैं हूं उसके आत्मा भी मैं होता हूं और दूसरे के शरीर में रहने वाले प्रद्वी संत विशेष रूप द्वेष करते हुए जो देश कर रहा है उसके भीतर भी मैं ही होता हूं मां ईश्वरम परमात्मानम आप परदेश आत्मा में भी स्वयं में भी है उसके शरीर में भी हूं मैं और दूसरे के शरीर में उसे अतिरिक्त जितने उनके शरीर में भी रहने वाला मैं तो मैं हूं उनको पृथ्वी संतो मेरे साथ द्वेष करते हुए लास्टिक लोग हैं आप आत्मा तो नहीं मानते शरीर को ही मानते हैं चार भूतों का विलक्षण संभव होता है तो मने शरीर तैयार होता है पृथ्वी जलतेज वायु आकाश को नहीं मानते आकाश तत्व तो नहीं मानते लोग पंचभूत नहीं मानेंगे चार ही भूत मानते हैं चार बात पृथ्वी जलतेज वायु ये ऐसे मिले तो संवर्ग तो यहां भी है यहाँ एक चैतन्य नहीं दिखता विलक्षण संयोग होता है कैसा संयोग जिसमें नाम नहीं बोला जा सकता ऐसा संयोग नहीं विलक्षण संयोग बस विलक्षण लगा देते हैं विलक्षण संयोग चैतन्य इसमें दिखता है और ये विलक्षण संयोग का विभाग का घटाव घटना घटन होगा जिस पर विघटन होगा कब मृत्यु तो काल बोलते हैं उसमें फिर चैतन्य लोप हो जाएगा यही चैतन्य दिखता है यही चैतन्य लोप होता है पर लोग जाने वाला कोई है ही नहीं ऐसी मान्यता तो होती है तो पूरी चार बार बात है या तो यह हुआ जितने है। ऐसे लोग अहंकारम बलम तर्पम काम क्रोध सम अहंकार में आश्रित हैं मेरे समान कौन है देहा में अभिमान लिए बैठने वाले बलम बल शारीरिक बल में है मैं कुछ भी कर सकता हूं किसी को कुछ भी।, भी कर सकता हूं ऐसा दर्प है कमंडलीय बैठा हुआ है काम माने कामरा इतनी इच्छा है भी बैठा हुआ है विष्णु की इच्छा क्रोध लेके बैठा हुआ इनमें आश्रित हुए लोग माम माम परमेश्वरम जब मैं परमेश्वर हूं ना तो उसी के भीतर बैठा हु अन्य के शरीर में हो आत्मा परदेश हो आत्मा उसी के आत्मा रूप से वहीं बैठा हु उसके भीतर भी मैं हूं जो निंदा कर रहा मेरी और पर दूसरे शरीरों में प्रद्विषण तो अभी निंदा है लोग और प्रद्विष द्वेष करते हुए मुझको द्वेष मेरे साथ द्वेष आत्मा आत्मा कोई नहीं है ऐसा मानते हैं आगे किसा आदेश का अनुभव होगा शुल्लोक के साथ सिपाही होगा ऐसे लोगों को मैं फेंकता हूं पतन तीन के सौ आजि बोलेंगे आसूरी से बोलेंगे छिपाही फेंकता हूँ सिप्रेरणा वहां डाल देता हूं मैं ऐसा अगले श्लोक में छिपाही क्रियापद है या तो क्रियापद नहीं है यहां तो केवल ऐसे लोग दिखाए एकमात्र है यही है अहंकार अहंकार अहंकार अहम अहम करता शरीर में नहीं, नहीं नहीं नहीं ऐसा लिया हुआ फूला हुआ, हुआ जैसे जवानी में हर व्यक्ति अहंकार में बैठा हुआ होता है अब कुछ दिन के बाद फिर बस वो उसका अहंकार चला जाएगा थोड़ा तो कोई रोग आ जाए अवस्था हो गई वृद्ध आ गया समाप्त हो गया स्थिति क्या है अहंकार मन अहंकार अहंकार हो विद्यमान अविद्यमान सब गुण ऐर आत्मनि अध्यारोपित ऐर विशिष्ट कुछ तो विद्यमान गुण है कुछ अविद्यमान गुण है वो सबके द्वारा अपने में आरोपित है मेरे में ये है सो है इत्यादि विद्यमान अविद्यमान से हुआ कुछ विद्यमान गुण कुछ अविद्यमान गुण नहीं है जो गुण आत्मा ने अध्यारोपिता ही अपने आरोपित किया हुआ उसने ऐसे विशिष्ट आत्मा अहम इति मान्य थे विशिष्ट आत्मा ऐसे से गुड़ी हुँ, हुँ, हुँ, ऐसे गुड़ी हूं ये हूं धनी हूं ऐसे अपने को अहम मानने वाले को अहंकार ही बोलते अहंकार सो अहंकार अविद्याख्या अज्ञान ही है अहंकार कैसा है शरीर को लेकर के अपने को बहुत बड़ा समझ रहा अज्ञान है अविद्या क्या अविद्या नाम है कष्टतमा बहुत तो दुख की बात है शरीर को लेकर अहंकार करना सर्व सर्वदोषाणा मूलमत है सारे दोषों में मूल कारण यह है शरीर में अहंकार मैं ऐसा हूं धनी हूं वे हूं सो हूं बलवान हूं शरीर को लेकर अहंकार करना जितने दोष हैं सबके मूल जड़ यही है शरीर में विशेष आत्मबुद्धि विशेष अहंकार सर्व अनर्थ प्रवृत्ति आज सारे अनर्थों की प्रवृत्ति में जड़ यही है कौन अहंकार सर्व दो, संपूर्ण दोषों का मूल बीज भी यही है अहंकार शरीर में प्रवृत्ति और सभी अनर्थ जितने भी अनर्थ हैं ये सब सबकी प्रवृत्ति अनर्थ प्रवृत्ति में हो क्या करवाने वाले भी यही अहंकार होता है शरीर में अहंकार कुछ भी कर सकता है तथा उसी प्रकार बलम बल को लेकर के घमंड है पर पर अभिभाव न्यूतम कहा दूसरे को दबाना है बल शारीरिक बल से दूसरे को दबाता है व्यक्ति बल पर काम राग अनुतम कहा काम और राग से अनुते संबंधित है कहा काम और क्रोध कहा था काम राग अन्यूतम बलम इस बल में काम इच्छा और राग आसक्ति आदि होंगे दर्पम कहा हुआ है दर्पो नाम यश्य उद्भव है धर्म मत कर जिसके माने वृद्धि होने पर धर्म को भी छोड़ देता व्यक्ति तो इसको दर्प कहते हैं क्या कुछ नहीं है मैं हूं ऐसी बात दर्प, क्या है दर्प दर्पो नाम दर्प माना क्या है यश्य उद्भव है जिसके उत्पत्ति होने पर दर्प आ जाने पर मन में एक वृत्ति आ जाए दर्प वृत्ति आने पर क्या होता है धर्म मत धर्म को भी त्याग देता तो है प्रयोजन धर्म आगे गणता ऐसे बोलने लग जाता है सो अयम अंतगण आश्रय दर्पण कहां आश्रित होता है अंतगण इसका आश्रय है मन में है आश्रित है दर्पण मनोवृत्ति है दोष विशेष दोष ही है विशेष दोष है जिसके आने पर धर्म का उल्लंघन कर जाता है व्यक्ति अधर्म करने लग जाता है दर्पण आने पर दो विशेष कामम काम मान क्या है कामम पूर्द परिक्रमा आया हुआ तो काम मान क्या है आज विषय में कहते हैं स्त्री के लिए पुरुष में आसक्ति होना पुरुष को स्त्री में आसक्ति होना परस्पर यह स्थिति है इसको काम कहा गया एक दूसरे में मानी आसक्ति करना इसको काम कहा है विशेष शिक्षा क्रोधम क्रोध माने अनिष्ट विषय विषय क्रोध माने अनिष्ट इसका विषय होता है अनिष्ट विषय होता है क्रोध क्रोधान पर कुछ अनिष्ट कर डालता है जिसका विषय अनिष्ट होता है यह एतान अन्यास ये तो है दुर्गुण जितने बताए यहां इसमें आश्रित होते हैं और अन्य भी जितने दुर्गुण है उसमें आश्रित है एतान अन्यासा अन्य में भी महतो दोषां शमशिता महान दोषों में आश्रित हैं जो लोग उनको मैं नरक में फेंकता हूं कहेंगे अब जो छिपा में बोलेंगे आगे समझिता किंच और भी बात है के ये जो ये दोषों से घिरे हुए लोग होते हैं ना आत्म सम्भाविता आदि जितने भी हैं लोग अहंकार आदि लिए बैठे हुए थे माम ईश्वरम मैं जो ईश्वर हूं ना जो कि उसके शरीर के भीतर भी हूं और बाकी अन्यों के शरीर के भीतर भी हों मेरे द्वेष कर जाते हैं ईश्वर ऊश्वर नहीं बोले लग जाते हैं जैसे हिरण्य का सूह आदि हुए रावड़ आदि जैसे हुए कंस आदि हुए न वाले माम ईश्वरम आत्म परदेश हो आत्मा स्वर्ग उसके शरीर में निंदा कर रहा दे और पर दूसरे शरीर में भी आत्मा मैंने स्वयं उसके शरीर में और दूसरे शरीर में दोनों के शरीर होंगे मैंने स्वदेह परदेह आत्मा परदेह परदेहता है आत्मा ने स्वदेह अपने शरीर द्वेष जो दूसरे के शरीर में भी वाला जो माम ईश्वर जो मैं ईश्वर हूं तदबुद्धि कर्म साक्षीभूत हों उन व्यक्तियों के बुद्धि के कर्म कौशल कर्म बुद्धि के साक्षी उनके कर्मों के साक्षीभूत हो उन्हीं के भीतर बैठ के उसकी बुद्धि को देख रहा हूं क्या कर रही है बुद्धि और कैसे कर्म व्यक्ति कर रहा है सुभाषो उसके साक्षी स्वरूप मुझको भी द्वेष करते हैं ये लोग उसी के भीतर हूं मैं उसकी बुद्धि क्या कर रही देख रहा हूं और वो कौन कर्म कर रहा देख रहा हूं उसके साक्षी स्वरूप मेरे को भी द्वेष करते हुए करते है माम प्रदूषण तो उस मुझको ईश्वर को द्वेष करते विशेष प्रकृष्ट दूषणता प्रदूषणता विशेष द्वेष करते हुए मत्शासन आदिवर्तितों माने मेरे साथ द्वेष करने वाले मेरे जो तो उपदेशों को अतिक्रम कर जाते हैं जो न करो कहा वही कर रहा है जो करो कहते वो नहीं करता मेरे शासन को अतिक्रम करने वाले जो लोग हैं मेरा शासन क्या है शास्त्र है शास्त्र का अतिक्रम करता शास्त्र में दो ही बातें होते हैं इधम कुरु इधम माँ ये करो ये पद करो दो ही बात उपदेश का भी दो ही होता है यश नो ये करो ये नहीं हाँ ना यही होता है माने अच्छे काम के लिए करो बोलते हैं बुरे काम के लिए मत करो बोलते यही होता है शास्त्र भी इस प्रकार दो ही उपदेश है वहां निश्चित कर्म को मत करो शास्त्र भी कर्म करो यही तो बोल रहा है तो ये है मेरे साथ द्वेष कर रहे माने मेरे उपदेश को न मानना मत शासन अतिवर्तित्व कहा मेरे शासन जो शास्त्र है उसका अत कर जाना प्रदूषण प्रदेश है ये प्रदेश है मेरे साथ प्रवेश माने मेरे शास्त्र को नहीं मानते ये लोग तम कुरंत ऐसे करते हुए विशेष रूप द्वेष करते हुए माना शास्त्र को नमान करके नमान के अब्यसूय का मान निंदक है ये लोग सन्मार्ग आस्था गुणेश् असर माना यही अभ्यसू कही होता है निंदक जो सनमार्ग में बैठे हुए लोग है ना सन्मार्ग में चलते हैं जो लोग उनके साथ द्वेष करते हुए उनमें गुण होता है सन्मार्ग में स्थित व्यक्ति के पास गुण होता है उसको सहन न करते हुए मेरे शासन को द्वेष कर जाते हैं शास्त्र शास्त्र नहीं है मानते हैं ऐसा कहा समय हो गया है ठीक है सर फिर देखें ओम पूर्ण रहा ओम पूरा पूर्ण पूर्ण श्रिया पूर्ण पूर्ण ओम